अद्य पाठम् त्रिभि त्वं देव सवित वर्ुषिष्ठै सोमा धाममि अग्ने दक्षय पुनीहि न त्रिभि त्वं देव सवित वर्ुषिष्ठै सोमा धाममि अग्ने दक्षय पुनीहि न त्रिभि त्वं देव सविता वरुषिष्ठ सोम धाम अग्ने पुनीहि न